सरोज रज निज मन पुरुष रघु सुधार काम चंद्र की गयन सुत हनुमान सब संत <coughs> दो तीन सौ चौबीस कुंवरी तुँरी कल भावरी देन लाभ सब सा दर लिह जा वरणी मनोर जोड़ी यो जो कमा पशु कहांसु थोरी राम सीय सुंदर प्रति छाही जजम घाति मन खम्भनु मही मन हू मदन रति भरे बहु रूपा देखत राम विवाह अनुपा लाल सास कुछ न थोरी प्रजटत दूरत बहोरी बहोरी मगन सब देख हारे, जनक समान अपान बिसारे घ सरित सबरी तन बेरी राम श्री सिर से दूरी शोभा कही विधि के के अरुण कराग जलजर घूसहीहुर बसेष्ट दिन बर दुल बैठे कयासन बैठे बरासन राम जानक मुदिति मन दसुर भे तनुलकुन कुन देखी अपने सुख ससुर करुखलमये घर भुवन रहा उम विवाह सवै का जी भांति वरण सिरा तसना एक यऊ मंगल म कव जनक वशिष्ठ आय सुव्या मांडवी स्मृतिरतिर्मिला कुंवरिल हकारिक तो कन्या प्रथम जो सवरीत प्रीति जोशीलोभा कर शोभ्यामक भरत जानकी लघु भगन सकल सुंदरि शिरोमणि जानिक शोतन यदि गहल नहीं सकल बुधन मानिक देवी नाम की रति से लोचन सलोचन सुन सुस गुनयागरी तो तो अनुरूप बर दुल परस पर बखी सक चाहिए हर सही सब उदित सुंदरता सराहि सुमन सुरसही सुंदरी सुंदर वरण सह सब मंडप राज जन जी गौरचार्यो अवस्था विभुन सहित तो विराजही मुद्र पति सकल सुत बधुन समेत निहारे जन पाये महिपाल मणि प्रियन सहित फल चाएसाग रामचंदी जय पवन सुत जय अब कि जनकपुर महाराज जनकराज का और और वहा के नीचे भगवान राम और सीता जी का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है उसमें पाणी ग्रहण इत्यादि कार्यक्रम हो गए अंत में भावरे पढ़ रहे हैं भगवान राम और सीता जी मंडप के चारों ओर अर्चना कर रहे हैं ये सात भावरों की व्यवस्था होगी तो उसी का वर्णन यह करते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है ये कार्य वो बता रहे हैं कि कुवरी कुंवरी कल भावर गे ही कुंवर के बने भगवान श्री राम जी और कुंवर के बने सीताजी ये भगवान राम और सीता जी बरबू दोनों जो है कल भावर गे वो वहाँ पर बड़ी सुंदर उस प्रकार सुचारों तरफ मंडल रहे हैं और उनके भावने पड़ रहे हैं नए नए ही और सब लोग अपने नेत्रों तो अभी जो भावरे पड़ रहे हैं उसमें कल सुंदर है लेकिन कल जो है गणना के अर्थ में भी आता है जैसे सकल सकल गणना हो गयी सर के माने है कि की यहाँ पर जो भावरे पड़ रही है वो कई भावना पढ़ती है साथ पढ़ती हैं तो सभी भावना जो इस प्रकार से भगवान राम और सीता जी की हो रही हैं और सब लोग उनको देख रहे हैं <cryst improvement> तो साथ का नाम नहीं लिया, के लिया। फुरी फुरी कल कह करके सूचित कर दिया कि तुम्हारी तुम्हारी कल दे देही और नयन लाभ सब सादर ले ही तो भावना पड़ रहे सब लोग बड़े सावधान हो करके देख रहे की किस प्रकार भगवान राम चल रहे हैं आगे आगे सीताजी कैसे चल रहे हैं ये सब उनको देख रहा है और जाई ननोहर जोड़ी अब इन दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है भगवान राम के सीता सीताजी जोड़ी से इस प्रकार का तात्पर्य राम श्यामरण है सीताजी गौरवर्ण हैं इसलिए दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है <coughs> दोनों ये ही वर्ण के नहीं है एक दूसरे के विपरीत वर्ण के इस प्रकार से है तो भगवान राम श्यामवरण सीताजी गौरवर्ण इन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है और वो सब इसमें <coughs> भागी पर रहे हैं जो उपमा का छुपा से थोड़ी और कहा जो उनके लिए तो भगवान राम कैसे हैं और सीता जी कैसी हैं और इनकी जो उपमा सब थोड़ी माने कोई भी उपमान की बराबरी नहीं कर सकती मैंने आद... अनुपमेय है पहले भी कह आए हैं कि जब इनकी उपना देखने लगे भगवान राम की और सीताजी के तो कोई उपमान नहीं तो यही कहा कि इनके समान यही बस ये इसके मानेंगे अनुपमेय भगवान परमात्मा के समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता सीता जी को समान तो कोई दूसरा और कोई नहीं सकता ये बताने के लिए, के लिए कहते हैं कि उपमा जो है इससे उपमा में इनके समान यही है इनकी समानता करने वाला और कोई नहीं हो सकता इनसे बढ़कर के तो कौन हो उपमा जब दी जाती हो बढ़ करके हो तो उसकी उपमा दी जाए और बढ़ करके ना हो तो कम से कम समान तो हो, हो लेकिन वो भी नहीं आए जो कुछ उपमा देंगे वो सब थोड़ी करेगी अब कहते हैं इनकी उपमा तो नहीं दी जा सकती लेकिन भगवान राम और सीता जी की जो परछाई है उसकी उपमा देते हैं कहते है कि राम से ये सुंदर परछाई भगवान राम और सीता जी की बहुत सुंदर परछाई भी बहुत सुंदर है जग बगात खन में ही चारों तरफ जो हैं मणियों के खंभे हैं उनमें भगवान राम की परछाई दिखाई देती है और सीता जी की भी परछाई दिखाई देती है अब इस परछाई की तुलना खुशी से करे तो करें ये कहते है कि अब परछाई तो वैसी हो नहीं सकती जैसे बिंब होगा वैसा प्रतिबिंब हो सकता प्रतिबिंब वैसे घटके होगा पृथ्वी में जब भटकर के वैसी हो गया तब उसकी तुलना किसी से करें, तो सायद समानता कोई मिल जाए ऐसे सोच करके जो है उपमा देते हैं। तो कहते हैं कि ये कि कैसी कही जाए? परछाई के मनोह मदन रति धरी बहु रूपा ऐसे कह सकते हैं कि ये कां और रती के समान है परछाइया मनोह मदन, मदन और रति मदन कांदे रति उसकी पत्नी ये दोनों जो धरी बहु रूपा मानो ये सब अनेक रूप धारण करके बेखत राम विवाह भगवान श्री राम जी का दबाव देखा अब ये इतने नहीं कहा कि देखो परछाई जो, जो भगवान राम और सीता की परछाई जैसी है उसी ऐसे कह सकते है की यह कामदेव और रति के समान ये हैं। लेकिन उसके आगे और कहते हैं कहते हैं ये कहते हैं कि ये समझो कि मनोह करके मनो उत्परिक्षा अलंकार बन जाता है अगर ये कह देते है देखो भगवान राम की और सीता जी की परछाई ऐसी है जैसे कामदेव रथ के समान है तो के समानता का रूप अलंकार हो जाता और समानता लेकिन यहाँ पर उस अलंकार नहीं है ये यह अलंकार यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा करते हैं ऐसा लगता है कि वो परछाइयाँ क्या हैं कामदेव होती हैं मैंने परछाइया भी इतनी सुंदर है वह जिससे कामजेर होती है अगर मान लोग वही कामजेर होती है तो फिर कैसे है क्यों है तो कहते हैं की ये देख रहा विवाह ये अनेक रूप धार कर करके काम कामदेवरती भगवान श्री राम जी का सुंदर विवाह को देख रहे है। इस हैं इसलिए वहा मानो आए हैं खम्भ में से परछाई रूप का महादेव दरअसल आल सा छोड़ी अब ये पूछो तो भाई ये जैसे परछाई पड़ती है खम्भे में तो भगवान नाम आगे जाते हैं तो दूसरे खम्भे में परछाई पड़ती है फिर और आगे जाते हैं तो तीसरे खम्भे में परछाई पड़ती है और पिछले वाले खम्भे की परछाई छिप जाती है अगले वाले खम्भे में परछाई दिखाई देने लगती है ये क्रम जो वहाँ चल रहा है तो कहते हैं कि यह है कामदेव देव अगर रहती हैं कि बार बार हैं। तो के, तो, हैं है, है। बहुर तो ये बार बार छुपके और बार बार प्रकट क्यों होते हैं तो ये है की बर्फ लालसा कुछ न छोड़ी भगवान राम के दर्शन की लालसा कम नहीं बहुत लालसा है इसलिए प्रकटित दुर्तोर गरी बार बार प्रकट होते हैं और बार बार छुप जाते हैं द्रत में न छुप जाते हैं ये बार बार छुप जाते हैं बार बार प्रकट हो जाते हैं अब ये तो भगवान की लालसा दर्शन की लालसा से छुपके प्रकट होते हैं जैसे छिप छिप करके कोई देखा तो बात छिप करके देखता है तो थोड़ा पर अंदर हो जाता ऐसे करके मानो ये करते। तो ये ये छिप जाते हैं, तो इसका एक कारण छिप जाने का ये हो सकता है कि ये जो यदि काम और रति वहाँ प्रकट रहे तो दूसरे लोग देखे कहा तो अच्छा यहाँ पर काम भी है रति भी है और भगवान राम और सीता जी भी है तो इस सबके सबकी सब लोगों के दृष्ट भगवान राम और सीता पर लगी है और उनकी सुंदरता को देख रहे हैं अगर काम को देखें तो उस समय उनको वो बिल्कुल ही सुहा बिल्कुल ही वो एक प्रकार से प्रयोग कहना चाहिए कि कोई सुंदरता उनकी नहीं है ऐसी उनको लगने लगे तो फिर कामधे की बदनामी हो ये कहे की इतने सुंदर होते वे भी सारा विश्व विख्यात है और इस समय सब लोग हमारी निंदा करेंगे कहेंगे की तो सुंदरता है ही नहीं इसलिए ये है और लोग न देखने पा इसलिए ये काम देवरती जो है प्रगट होते हैं और छिप छिप जाते हैं प्रकट होकर के भगवान राम सीता जी को मान लो देख लेते हैं और छिप करके अपने आप को बचा लेते हैं कि हमको कोई दूसरा देखने का ये व्यवस्था करते हैं ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सभा में भगवान शंकर जी भी तो विराजमान हैं और वो भी देख रहे हैं देवता वहाँ पर, पर है तो वो भी भगवान राम का विवाह देख रहे हैं शंकर जी शंकर जी जो सभा में बैठे हों वहाँ के कामदेव के आने की हिम्मत पड़ सकती है तो वो छिपे छिपे करके देखा कि ऐसा न हो कि शंकर जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए इसलिए जो वो छिप करके उनको देखा इसलिए कहते प्रगटक्रत बहोर बहुरी इस प्रकार से बताते तो दूसरी बात ये कि प्रतिबिम्ब ये जो है भगवान का ये जो कामदेव क्या है और रती क्या है ये लौकिक इंद्रियों के सुख है ये जितनी भी इंद्रियां हैं इंद्रिया है सर्वोत्र भ्रांत ये जितनी भी इंद्रियां हैं इन इंद्रियों के द्वारा जो विषय शब्द स्पर्श रूपस गंध प्राप्त होते हैं इनका इनका जो सुख है वो हो वही काम है वो इनकी सबकी कामना और फिर इनके जब ये विषय भोग प्राप्त हुए इंद्रियों के प्राप्त हुए तो उनकी रति हो गयी और उस रथि से जो संसार में सुख मानते हैं तो ये सुख है क्या ये परमात्मा का ही प्रतिबिंब है ये जो आकर्षण है इंद्रिय भोगों का ये भी आकर्षण जो परमात्मा का प्रतिबिंब में ही उसके समान है और सारा संसार इसी संसार्ब रूपी इस सुख में ही मग्न सारे दुनिया यही इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता रहता है और उसी के चक्कर में घूमता रहता है तो ये यहाँ पर भी दिखाते रहते हैं की जो सुख संसार का सुख परछाई के समान मिथ्या है उसमें लोग रूप लुब्ध है लेकिन जहाँ व्यक्ति को अपने हृदय में परमात्मा का ज्ञान हो बोध हो तो फिर तो ये है जो इंद्रिय भोगों का सुख है उसका सारा सुख व्यक्ति का हो जाता है छिप जाता है फिर वो उसको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखता उसे वो टीका दिखाई देने लगता है तुच्छ दिखाई देने लगता है दिखाई देने लगता ऐसे ये शास्त्र बताते रहते कि किसी न किसी प्रकार से ये बात बताते रहते हैं की भौतिक सुख का मूल कारण परमात्मा का सुख कंध सुख मूल करके भगवान को पहले वर्णन कर चुके हैं ये दिखाते रहते हैं बार बार परमात्मा जो आनंद का मूल कारण है वही है और जितने भी भौतिक सुख हैं वो सब परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र हैं कारण परमात्मा ही है लेकिन ये सब भौतिक सुख परमात्मा स्वरूप सुख नहीं है ये सब उनकी पछाई मात्र आभाष मात्र इसमें कोई सुख है नहीं लेकिन लोग बाजी में सुख समझते हैं ये भ्रांति है ये उसका मिथ्यात्व है तो ऐसे करके उसका वर्णन करते रहते हैं यहाँ पर भी इसी साहब से दिखा दिया कि प्रकटित दुर्द बहुत बहुरी अभय मगन सब देख हारे सब देखने वाले जो है सब है। रहे हैं तो कैसे बावरी पड़ रही है उसको देख देख करके सब आनंदित और मग्न है ये भगवान राम को सीताजी को देखना और आनंदित होना यह परमात्मा की भक्ति प्राप्त होना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होना परमात्मा भाव प्राप्त होना उसका वर्णन फिर व्यक्ति को फिर ये है सांसारिक सुख उसकी तरफ उसका ध्यान हट जाता है उनको कोई कीमत नहीं दे जाती अपने आत्मा का जो आनंद है परमात्मा का आनंद वही मुख का आनंद जनक समान अपान बिछारे है अब कहते जैसे जनक जी ने कान विसार दिया था भुला दिया था वैसे सब अपनापन भूल गए मैंने जितने भी लोग भगवान श्री राम जी के विवाह को समय देख हैं वे सब सर अपने शरीर के सुखबुद भूल गए अपने अस्तित्व को भूल गए ये भूल गए की हम भी कुछ और ये भी परमार्थ का एक अनुभव है शास्त्र में यहाँ कहीं वर्णन है कि जहाँ कोई व्यक्ति अपने आत्मभाव तक पहुँचा परमात्मा भाव तक तो पहुँचा तो उसका अनुभव उसने किया अपने को जाता। उसे ये भी पता नहीं लगता की शरीर कहीं है क्या है उसे उस अपना जीव भाव भी समाप्त हो जाता उसका अहंकार भी समाप्त हो जाता है यहाँ अपान के मैंने अपना अहम भाव भी भूला गया की अब मैं कोई एक अलग व्यक्ति हूँ ये व्यक्ति का भूल है सब उसी परमात्मा को देखते देखते उनके सुंदर को देखते देखते सबकी वृत्तियां उसी परमात्मा में ही लीन हो गई और उसी आनंद में मग्न इसलिए आनंद का तो परमात्मा का कर रहे हैं लेकिन उनकी अहम भाव की वृत्ति शरीर भाव की वृत्ति ये सब जो वृत्तियां थी वो सबकी सब उस लीन हो गई तो यह जनक समान अपान विशारे सब लोगों ने जनक के समान जनक के समान इसलिए कहा जनक जी को तो पहले कह है और लोग समझ भी बहुत जल्दी गए जल्द की, की जनित जी विधेय है इसलिए अस्तित्व को भूल गए, विदेह हो कर के परमात्मा में लीन गए और प्रबण्डित बार, बार बार वही बताते आनंद की बात करते प्रमंडित मानी विशेष प्रसन्न होकर आनंदित होकर मुनियों ने भगवान राम सीता जी की भावरी फिर फिर मैंने वो बताते गए कहते देखो एक भावरी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, इस प्रकार से बताते गए कहा कि अभी एक भावरी और करो अभी एक और करो ऐसे करके बताते गए और वो सब भावरी करीत दिवेरी अब कहते कि भावरी हुई तो उसके साथ साथ क्या हुआ नेग समेत मैंने नेक भी मिला जो भावरा हुई तो जितने पंडित लोग विप्र लोग वहाँ थे उनको विप्र हो सबको नेक मिलना चाहिए तो वो सब मिला और रीत निबेरी मैंने पूरी जितनी भी रीत उस समय की विवाह की है वो सब पंडितों ने निवेरी मैंने पूरी कराई हम उसे ये सूचित होता है की जब भावना फिरने लगे भगवान नाम और सीता जी तब तो तीन भावना फिर गई जब चौथी भावर आई तब तो उनको रोक दिया और उनकी दाँत जोड़ने की व्यवस्था हुई दाँट जोड़ी गई भगवान राम की सीता जी की वो भी हो गई अब उसके बाद में चौथी भावना पढ़नी चाहिए पांचवी पढ़नी चाहिए लेकिन अभी तक आगे नहीं पढ़ रहे तब जनक ने पूछा कि अब क्या बात है आगे और भावरी पढ़नी चाहिए महाराज दशरथ ने पूछा कि आगे भावरी और पढ़नी चाहिए अभी तो रुटी ही हुई तब वो मित्र लोग कह रहे हैं हमारी नेक कहा है तब वो सब लोगों ने फिर जो उनकी पंडितों की नेक दी जब उनको वो सब उनको अपनी दक्षिणा मिल गई तब पंडितों ने कहा गया अब चार भावरी करो चौथी भावरी पड़ी पांचवी पड़ी छठवीं पड़ी पड़ी तो इसी सब बातों की सूचना देगी नेक सहित मैंने उन सबको नेक प्राप्त और चाहे तो अपने आप ही उनको दे दिया गया हो दे जन ने समय पर आने पर और चाहे सबसे उसके लिए अपनी इच्छा प्रकट की हो तब वो मिला हो लेकिन नेक और नेक मिलने पर फिर कहते सबरी इतनी रीत निवेदी जब नेक मिल गया तो उन्होंने सारा कार्य पूरा कर दिया मैंने फिर बीच में नहीं संपन्न हो सकता इस प्रकार से भाग रखे तक देखेंगे की ये है, ऊपर से दिनों दो दो चार छः सात सात पंक्तियों में ये भावरों किरणों का वर्णन हुआ और साथ ही भावरे पड़े साथ ही चौपाइया हो गई इस प्रकार से क्रम से ये कार्य सम्पन्न हो गया वहाँ से कुर कुल भावर दे ही वहाँ से शुरू किया और फिर नेक सहित सबरी निवेरी यहाँ भावरे पूरी हो अब उसके बाद क्या करते हैं राम श्री सिर्फ सुन्दर दे अब दूसरा कार्यक्रम शुरू अब भगवान राम सीता जी को बैठा दिया फिर स्थान पर बैठ गए और फिर अब उनको ये हुआ कि अब उनको भगवान राम जी है वो सीता जी के पंडितों ने जैसे बताया उसी प्रकार से भगवान राम को सिंदूर दिया गया उन्होंने अपने दाहिने हाथ में लेकर के सिंदूर पांचों उंगलियों से लिया और सीता जी के सिर में माम में उसके सबको सिंदूर सब भर दिया ये तो कहते हैं राम सिर्फ सिंदूर सिंदूर के ही और उसका ये कार्यक्रम अब अंत कार्यक्रम ये कहते हैं शोभा निजात के ही, निजात भी ही। कहते हैं अब ये कैसा हुआ ये बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम ये भी ये भी देखते सुंदर लगता है कि भगवान राम हाथ में लिए और सीता जी के मस्तक में लगा रहे हैं तो सब लोग देख रहे हैं सब बड़े आनंद से बहुत प्रसन्न देख देख करते अब ये कहते हैं की इसका वर्णमा दो जब भगवान राम ने सुंदर लगाया तो कैसे लगाया तो उसका ये उदाहरण यहाँ पर है की अरुण पराग जलजी के जैसे जलज जलज मने कमल जैसे कमल में लाल पराग खूब भरा हो घर के खूब अच्छी तरह से भरा हो या कमल हो और कमल के तो भीतर तो खूब पराग लाल पराग को उसमें भराग लगा और उसको ससई भूस लोग अभी के और एक सर्प जो है वो हो उसको लेकर के उसको ये पराग को लेकर के उसका कमल के पराग को लेकर के चंद्रमा के मुक्ति चंद्रमा के मुख पर लगा रहा हो सही भूस मे चंद्रमा को विभूषित कर रहा हो उसको लाल उसमें चंद्रमा के मुख पर लगा रहा है लोग अमी के वो सर्व अमृत के लोभ से ऐसा कर रहा है अमृत के लोभ से मैंने सर्व जो है उसको सर्व के पास विष्ट है लेकिन अमृत नहीं है सर्व किसी को काट लेते मार सकता है लेकिन सर्व किसी को अमर नहीं कर सकता तो सर्व को सब को बड़ा ये लगता है अपने हाथ लगता है की देखो हम सबको काट लेकर मारते तो जाते हैं लोग लेकिन हम किसी को अमरता नहीं दे सकते जीवन तो है को और जीवन को उत्कृष्ट करके बढ़ाने के कारण उसको अमृत प्रदान करने के कारण नहीं बन सकते तो सर्व दुखी रहता तो है उसको उसने सोचा क्या कि चंद्रमा में अमृत है और उससे अमृत को हमें चंद्रमा अगर हमें अमृत दे दे तो उस अमृत को हम पा करके फिर लोगों को जब हम जहाँ किसी को अमर करना हो तो वही अमृत जिसके शरीर में प्रश्न कर देंगे सर्प के स्थान पर वो अमर हो जाएगा तो इस आशा से वो सर्प जो हो, चंद्रमा के मुख के ऊपर कमल का पराग लेकर के उसके मुख पर लगा रहा है लेकिन अब इसमें एक समस्या ये कि अगर चंद्रमा सामने हो आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हो और सर्प उसके मुख पर पराग लगा रहा हो तो ठीक है तो सर्फ भी हो सकता रात में चंद्रमा भी हो सकता है लेकिन चंद्रमा के सामने कमल जो है वो हो, नहीं सकता में कमल कुछ जाता है। अगर कमल बंद है तो उसमें पर हो तो ऐसा लगता है की मानो जैसे की वो एक सिंधू रखने का जो पात्र होता है वो बोला का इस प्रकार का ऊपर से ढक्का लगा होता है तो वो मानो वो जो पात्र है वो कमल की कली जैसा बन गया है और उसके भीतर वो भरा हुआ है पराग भरा हुआ उसमें सिंदूर भरा हुआ वो मानो बंद कमल के भीतर पराग भरा हुआ वो लाल पराग हुआ अब उसमें जो है उसमें भगवान श्री राम जी का जो हाथ है वो हाथ में उन्होंने सब उस पराग को लिया जैसे सर्फ ने उसको अपने मुख में लेकर उसमें से कम से और उसमे सारे पराग को अपने हाथ में लिया हो और चंद्रमा को लगा रहा हो तो ये उदाहरण इस प्रकार का है तो ये भी काव्य का सौंदर्य है इसमें कविता में जैसे ही वर्णन करते हैं, वैसे तो उपमा उपमा देते रहते हैं लेकिन उपमाएं अनेक प्रकार से दी जाती है कहीं रूपक है कहीं उप्रेक्षा है कहीं उपमा तो यहाँ अगर उपमा भी है तो उपमा जो है ये है उपमेय लुप्त उपमा है उपमेय इसमें लुप्त है उपमान जो है उपमान का ही वर्णन किया गया एक वोटा उपमेह एक वोटा उपमान अब जैसे यहाँ भगवान श्री जी का हाथ जो है लंबा हाथ मानो के समान है तो सर्प का नाम तो ले दिया गया लेकिन उसके स्थान में हाथ नहीं कहा गया तो हाथ है उपमेय और सर्प है उपमान इसी प्रकार का उनके सब भरा हुआ जो है, है पराग भरा हुआ है उनके हाथों में सिंदूर भरा हुआ है वो मानो हाथ उनका कमल के समान है तो कमल प्रकार का तो नाम ले लिया और उसके उसमें उसके साथ साथ पराग का नाम ले दिया लेकिन हाथ और सिंदूर ये नाम नहीं लिए गए तो ये इस प्रकार से जो तुलना होती है दोनों की तुलना होती है तो केवल उपमान उपमान कर वर्णन कर दिया और उपमेय का नाम नहीं लिया तब यहाँ क्या करना पड़ता है कि उपमेय को देख करके उपमान की कल्पना करनी पड़ती है की कौन उपमेय किस उपमान कौन है उपमेय कौन है दोनों में समानता किस, किस प्रकार की है ये सब अपने आप मिलाना पड़ता है अपने से। उसका सूचक पहली पंक्ति में बोल दिया था राम सी सिर्फ सुंदर भगवान राम सीता जी के मुख पर सिंदूर लगा रहे हैं अब ये जो पंक्ति है इसी में ये सब बातों में जी का मुख चंद्रमा के समान हो गया अब भगवान राम जो सिंदूर लगा रहे हैं तो उनका हाथ ही से तो सिंदूर लगेगा तो हाथ ही सर्प के समान होगा और फिर उसमें सिंदूर जो हो गया वो कमल का पराग जो हो जैसे कमल का पराग हो उसी तो प्रकार से हो गया ऐसे ऊपर के ये शब्दों को लेकर उसके साथ अनुमान लगा करके फिर इसमें जो ये उपमान को अर्थ लगा सकते हैं तो ऐसे करके ये भगवान के सुंदर उनका जो है सिंदूर लगाने का जो उस समय का कार्यक्रम हुआ उसका तुलसी तो राशि वर्णन कर देते है सुंदरता के साथ अब ये कार्य सम्पन्न हो गया अब आगे का अंतिम बात क्या हुई कि बहुर्वशिष्ट दिन अनुशासन वशिष्ट जी ने कहा भगवान राम और सीता जी का विवाह हो गया कार्यक्रम संपन्न हो गया अब क्या अनुशासन क्या होता है कि बैठे एक आसन कहा कि इन दोनों को सिंहासन के ऊपर एक साथ एक सिंहासन पर बैठा दिया अब दोनों एक हो गए अब अलग अलग दोनों नहीं इसलिए भगवान राम जिस आसन पर बैठे उसी आसन के ऊपर सीताजी बैठ गई एक ही आसन पर दोनों को बैठा दिया अब ये एक आसन में बैठ गए मैंने कार्य सम्पन्न हो गया बैठ गए अब और कोई कार्यक्रम होता है तो अभी पाते कुछ न और करना पड़ता है लेकिन अब बैठा लिया एक आसन के ऊपर तो का हो गया पूरा अब कहते बैठे बड़ा जाने को मिली मैंने दशरथ बैठे अब कहते महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए कहा सारा विवाह का कार्यक्रम बड़ी प्रसन्नता के साथ में बड़ी सुंदरता के साथ में संपन्न हो गया और फिर भगवान राम सीताजी आसन पर बैठे हुए हैं महाराज सब दूर बैठे हुए सबको देख रहे हैं <coughs> और वो सब बहुत प्रसन्न हुए <coughs> महाराजा सब की प्रसन्नता का देखो कैसे हुआ की तन फुलि देख अपने सुक फल नए तन फुलर पुलकित हो रहा है शरीर में रोमांचित हो रहा है तो ये बन प्रसन्नता का सूचक पुनी पुनी देख अपने सुख दशर देखते हैं कि हमारे पुण्यों का क्या हुआ सुरतर फल नए हमारे पुण्य रूपी उस समय जो वो नए नए फल आते गए और देखो कहाँ तक पहुँच गए कौन कौन फल प्राप्त हो गया यहाँ तुष्टी तो राशि इसी प्रकार से बता देते हैं जो शुक्र हैं, वही सुरतर है। यदि कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करता है तो वही उसके लिए कल्प बन जाता है उसी को कल्प्रक्ष समझो स्वर्ग में कल्प का वर्णन आता है जब जीव स्वर्ग में जाता है तो वहाँ पर स्वर्ग में जो व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे प्राप्त होता जाता उसे प्राप्त होता तो कैसे प्राप्त होता है वो कल्प वृक्ष के लिए ये ये चाहते है ऐसा ऐसा भवन चाहिए ऐसा ऐसा भोजन चाहिए ऐसी ऐसी सवारियाँ चाहिए तो जो कुछ भी वहाँ वो बोलता है तो वो कल्प वृक्ष वैसा ही उसको दे देता तो ये कल्प वृक्ष है क्या वहाँ एक ऐसे व्यक्ति ने जो मानवीय जीवन में नाना प्रकार के पुण्य कार्य किए वही पुण्य कार्य व्यक्ति के कल्प वृक्ष बनते हैं जैसे कल्प वृक्ष का फल होता है इसी प्रकार के पुण्य का भी फल होता है इसलिए इसको उसको वृक्ष क्यों बोल दिया जिससे व्यक्ति को समझ में आ जाए कि कर्म और उनका फल वही संबंध है जो वृक्ष और उसके फल का संबंध है जैसे वृक्ष जैसे धोया जाता है पहले वृक्ष बड़ा है और जब बड़ा होता है तो उसमें फूल लगते हैं फूल लगते हैं उसके बाद फल लगते हैं और उसमें समय लगता है चाहे दो छह साल लगे चार साल लगे चाहे छह साल लगे तब वो वृक्ष बड़ा होता है तो तब फल देने लगता है इसी प्रकार से व्यक्ति जो पुण्य कार्य करता है तो कुछ कुछ काल के बाद में तब उसका फल प्राप्त होता है कोई कोई कर्मी प्रकार के है जो अपना परिपक्व होने में समय लेते हैं और पलते बढ़ते बढ़ते बढ़ते दो चार साल दस साल बीस साल एक जन दुर्जन तीन जन्म फल जा वो फल देने लायक होते हैं कुछ में ऐसे होते हैं जो शीघ्र फल देने पड़ते दे हैं जैसे कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं कि जो तो लगेगा समय लगेगा बेल का पेड़ लगाओ तो बहुत दिनों के बाद में उसमें बेल लगेगा तो इस प्रकार ऐसी देखते हैं कि कोई वृक्ष बड़े हैं उनका फल देर में प्राप्त होता है कुछ पुष्प कर्म इस प्रकार के हैं जिनका कि फल देर में प्राप्त होता है स्वर्ग में जाकर के फल मिलता है उसका पुष्कर्म इस प्रकार के हैं कि व्यक्ति का जल्दी फल प्राप्त हो जाता है तो कल्प वो है जो स्वर्ग में माने जब व्यक्ति पुण्य कार्य यज्ञ आदि कर्म करता है परोपकार परमार्थ के कार्य करता है केवल तो अपना ही कर्तव्य नहीं जब अन्य लोगों की सेवा का कार्य करता है लोक कल्याणकारी कार्य करता है तो उसका फल श्रेष्ठ फल होता है और फिर वो व्यक्ति बल पर स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में फिर वो उसके कर्म पूर्णी कार्य उसने किए हैं कल वृक्ष के समान उसके लिए फल देने वाले बनते हैं तो स्वर्ग का फल फिर उस व्यक्ति को प्राप्त होता है अब यहाँ उन्हीं का स्मरण दिलाकर के बताते हैं कर्म क्या है कर्मों का फल क्या है ये सब यहाँ बताते हैं कहते महाराज दशरथ में देखते हैं कि महाराज दशरथ में पूर्व जन्म ने कर्म किए थे अब वो कथा सुनो मन कथा देखो सुनो आकर देखो कि उन्होंने तपस्या नपस्या की और फिर उन्होंने जब, कितना जब किया कितना तप किया कितनी साधना की और फिर उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए फिर वरदान दिया अब वो उस समय के कर्म का फल अब इनको इस जीवन में इतने दिनों के बाद नहीं यहाँ प्राप्त हो रहा है महाराज दशरथ के शरीर ने प्राप्त हुआ भगवान राम का अवतार हुआ फिर भगवान राम का अवतार होते हुए अब वो भी बड़े होते होते होते इतने बड़े हुए और फिर बाद फिर अब इनका विवाह होने का अवसर आया तब देखो उनके अपने कर्मों का पिछले कर्मों का फल कितने समय के बाद में कैसे प्राप्त होता है इसलिए कोई व्यक्ति तत्काल अब कर्म और तत्काल फल देखने लगे तो वो शास्त्र दृढ़ बात उसकी बात उसको समझ में नहीं आई कर्म का फल कालांतर मिलता है जैसे महाराज दशरथ को मिला जब जशर करके देखो तब का हमारा कर्म का फल जो पुण्य हमने किए थे उन पुण्यों का फल आज हमको प्राप्त हो रहा है और वो कम टम से होता जाता है ने। उनके बाद एक फल के बाद फिर फल लगते हैं फिर फल लगते हैं नए नए फल उसने आते जाते ऐसे ही महाराज दशरथ जी देखते जाते भगवान राम अवतार लिया एक फल प्राप्त हो गया उसके बाद वो बड़े हुए सीताजी के साथ इत्यादि का हुआ बालिकालिका उन्होंने देखा तो उनका बाल के लिए देखी तो उनका और पुण्य फलित हुआ भगवान राम का विवाह हुआ तो और भी उन्होंने अपने पुण्यों का फल देखा सीता जी के तो साथ भगवान राम बैठे हुए तो देखा उन्होंने कि हमारे और पुण्य फल हुए इस प्रकार से अपने पुण्यों का फल लाभ देखते जा रहे हैं जनमी महाराज दशरथ जी इस प्रकार से फल का भ्रमण हो गया अब तो क्या भरी भून रहा उछा और सारे भून भर ये उत्साह हो गया की राम विवाह भाषा ही कहा सबने कहा भगवान राम का विवाह संबंध हो गया मैंने अब इससे सब लोग देख रहे थे उन्होंने भी मान लिया कि विवाह का कार्यक्रम पूरा हो गया और ये इसका आनंद और इसकी सूचना दूर दूर तक फैल गई मैंने भवन में महत्व विवाह हो ही रहा था बाहर आकर के नगर में भी सूचना फैल गई नगर से और दूर दूर तक सूचना फैल गई, और सब लोग जितने राजा लोग अब हुए भी थे जो भगवान राम के विवाह देखने के लिए रह गए थे तो उनको भी मालूम हो गया उसके बाद जो सूचना पहुँच गयी उन राजाओं को जो लोग राजा लोग लौट रहे थे भाग गए थे मनुष्य तो तो तो जी के बाद में वहाँ तक उनको सूचना प्राप्त हो गई तो भगवान राम सीता जी का विवाह हो गया सबको लोगों को बालकों का बात महा जी कहते मंगल बहुत तो भारी मंगल का कार्य होगा कितना विशाल कार्य हो गया कितनी सुंदर आयोजन का हो गया कैसा सुंदर विवाह का कार्यक्रम हो गया और उसकी साथ ही सुंदरता का इस सबके आनंद का वर्णन हम कहा तक करें हमारी रचना जीव जीव एक हमारी वर्णन करने वाली वो एक जीव और जगह जगह बहुत प्रकार के उसमें एक साथ जैसे कोई बर्निंग करते हैं तो इस प्रकार का हो तो सबका बर्निंग करो महाराज जो क्या सोच रहे हैं जनक को कैसा लग रहा है राज्य लोग आये उनको कैसा लग रहा है वहाँ पर जो प्रानिया इत्यादि वहा है स्त्रियाँ वगैरह को कैसा लग रहा है देवताओं क्या देख रहे हैं उनको कैसा लग रहा है जनकपुरवासी वहाँ सब्ते हैं वो क्या सोच रहे हैं उनको कैसा दिखाई जाए अब किसका किसका वर्णन करे सबका ये कहते हैं एक जीव वर्णन किसका किसका करे सबका इसलिए जो है वो असमर्थता दिखाते हैं कि मैंने ये उत्साह बहुत बढ़ा है वर्णन करते से जो है वो पूरा नहीं करता इस प्रकार के विवाह की यहाँ सूचना दे दी कि सब विवाह संपन्न हो गया राम विवाह था सब ही कहा उपसंहार हो गया विवाह का भगवान श्री राम जी का जहाँ से मंडप के नीचे भगवान श्री राम जी को ले जाया गया था उनकी आरती हुई थी वहाँ से विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ था और यहाँ विवाह का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया इसलिए उसका उपसंघार हो गया अब आगे कहते हैं तब जनक आए पा वशिष्ठ आयसारी तब उसके बाद में जो तीन भाई और थे भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके भी विवाह की व्यवस्था होने लगी तो, और ये कार्यक्रम कैसे प्रारंभ हुआ वैसे तो जनकपुर में जब ये सब आए थे भगवान राम और लक्ष्मण जी और जनकपुर की स्त्रियों ने जब इनको देखा था तभी उनके मन में इच्छा होने लगी थी की इनका विवाह भगवान राम का सीता जी से विवाह हो जाए तो एक दूसरी स्त्री ने कहा की नही क्या विवाह हो जाए यहाँ जि जितनी भी जो है ये यह जनक जनक जी की जितनी पुत्रिया हैं, जनक की हैं, उनके भाई की हैं, उन चारों पुत्रियों का विवाह इनके चारों भाइयों से हो जाए ये चारों भाई जब बारात आ गए तो चारों भाई वहाँ थे चारों भाइयों को जब स्त्रियों ने देखा वहाँ तो इच्छा वह करने लगी इन चारों का विवाह यहाँ सबका हो जाए जब वो इच्छा करने लगी तो दूसरी कहने भी लगी अरे कहा की जो तुम इच्छा करती है ऐसा ही होगा महाराज जनक कोई तो कम पुण्य आत्मा थोड़े और हमारे भी पुण्य उदय होंगे तो उसमें हमारे भी पुण्य काम करेंगे अपने आप भी जोड़ने और उसकी इच्छा करने लगे कि हम अपनी आंखों से हम ये विवाह देखेंगे वहीं से बात शुरू हो गई थी चारों का विवाह यहाँ हो जाए तो वही बात रखने लगती इसके मायने ये है की जब स्त्रियों के मन में वहाँ से जनक स्त्रियों के मन में ये विचार आने लगा था विवाह था तो नगर के पुरुष भी सोचने लगे होंगे जनक जी जनक जी के भाई कुशभ जो थे वो भी इस बात को समझने लगे होंगे कि जब सीता जी का विवाह इनके साथ में हो रहा है तो यहाँ चार भाई हैं और चार इनकी घर चार बहनें भी हैं, इन सब चारों के चारों के इनके साथ विवाह हो जाए तो ये अच्छा होगा लेकिन कुशभ जो छोटे भाई हैं, शीरभ जनक जो है ये बड़े भाई है इसलिए इस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से ये सब नहीं कहा कि आप तो अपनी पुत्री का विवाह कर लेते और मेरी पुत्री रही जाती कुछ उसकी व्यवस्था तो ऐसे घबराने की कोई जगह नहीं जनक जी स्वयं अपने आप समझते थे कि इन सबका विवाह यहाँ कर देना चाहिए इसलिए जनक जी ने अपनी उनकी भावना इच्छा थी और बस इसी इस बात को समझ गए कि जनक जी के मन में ये इच्छा है की सब बहनों का इनका जितनी भी हैं है सीता जी की चारों बहने हैं इन सब तीनों का उनका भी विवाह इनसे सबके साथ में हो जाएंगे वशि तो जी ने भी देखा कि दोनों के संबंध बहुत सुंदर है हो जाना चाहिए इसलिए कहते हैं तो कह कि उनके सबके साथ उनका विवाह भी करो तो जब इस प्रकार ऐसी उन्होंने बोल दिया आज्ञा तो पाई तब जनक जी ने सब तैयारी जैसे सीता जी के विवाह के लिए हुई थी वैसी सब तैयारी शेष जो तीन बहने थी उन सबके लिए भी वैसी तैयारी हुई साहब संवार विवाह की जितनी सामग्री चाहिए थी उसी प्रकार ऐसी उन सब बधुओं को भी संवारा गया सजाया गया उनकी सामग्री भी जितनी भी उसमें जरूरत पड़ती सामान फिर सब जुटाया गया इकट्ठा किया गया और फिर इनका भी सबका विवाह होने लगा तो कहते किया मांडवी सुट की तो कुर हकारी थे? हकार के मन बुला करके हकार का मन जन जी ने कहा कि इनको सबको बुलाओ तीनों को तो इनके तीनों के जो इनके सबके नाम यहाँ बता दिए मांडवी है उर्मिला है सुरपीति है ये तीनों बहने थी उन तीनों को बहनों को उनको बुलवा लिया गया मंडप के नीचे इनको बुलाया गया वहीं विवाह इनका सत्ताधिक विवाह उसके बाद क्रम क्रम से कर लिया गया क्रम क्रम से क्रम इसमें तीनों का क्रम एक साथ यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन जब विवाह का दर आगे है तब उसके क्रम है पहले मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में हुआ फिर उर्मिला का विवाह जो है लक्ष्मण जी के साथ में हुआ फिर शुद्ध का विवाह के साथ में हुआ इस क्रम से विवाह हुआ, तो जैसे बड़े छोटे है छोटे का व्यवहार इस प्रकार से ये जैसे की पुत्र छोटे बड़े करके आयु उनकी है उसी प्रकार से ये पुत्र जान ये इनकी भी सबकी आयु इसी प्रकार से बड़ी छोटी सीताजी सबसे बड़ी है उसके बाद फिर मांडवी है फिर उर्मिला है फिर शुद्ध इस प्रकार उनकी आयु क्रमशाह है उसी प्रकार से एक के बाद दूसरे का विवाह दूसरे के बाद तीसरे का विवाह इस प्रकार से वही सारा कार्यक्रम जैसे पहले हुआ था उसी प्रकार से जैसे भगवान राम को बता दिया ताक्ष तो काव्य है महाकाव्य है इसमें वो उन्हीं के विवाह का वर्णन बार बार नहीं किया जाएगा कि तो फिर उसी प्रकार से फिर मांडवी को बुलाया गया तो फिर मैना ने मांडवी को सजा करके पूजा इत्यादि करके बंडक के नीचे भेजा और सखिया उनको गीत गाती हुई लेकर के देवताओं का पूजन कराया और भगवान बताया अब ये संभा वर्णन बार बार नहीं करने एक बार कह दिया की जैसे सीता जी का विवाह हुआ था वैसे मंडवी तो हुआ उसी के बाद उर्मिला का उसी प्रकार से हुआ उसी प्रकार से की इनका सेवाह उसी क्रम से कर दिया गया अब यहाँ पर नाम कुछ उनका नाम दे दिया चारों पुत्रिया जनक जी की नहीं है जनक जी सीरत ध्वज है ये सीर ध्वज की सब पुत्रिया नहीं जनक जी की चारो पुत्रिया नहीं जनक जी की दो ही पुत्रिया सीताजी और उर्मिला यही दो और मांडवी और श्रुत तो जो है ये कुश केतु कुछ कर दिया तो इसलिए अब चूंकि यहाँ पर वो कविता ने उनका नाम देना था तो कुश्व करके वहाँ पर मात्राएं पूरी नहीं थी कर रही थी तो कुश केतु नाम कर दिया तो कुशध्वज की कन्या प्रथम जोग में शोभा जो पहली उनकी पुत्री, बड़ी पुत्री थी मंडवी वो गुण में सील में सुख में शोभा मई मैंने सब प्रकार से सुंदर थी शील गुण संपन्न थी और भी उसमें थे तो उन्होंने क्या क्या उसको सब रीत प्रीत समेत मैंने पूरी रीत विवाह की, की गई और बड़े प्रेम के साथ वो सब किया गया और ब्यास ब्याह भरते गयी नृप मैंने ने उसका विवाह भर जी से इस प्रकार से मांडवी का विवाह भरत जी से हो गया और मांडवी जो है वो हो इनके कुछ बड़ी पुत्र कन्या प्रथम प्रथम कन्या भी है और प्रथम विवाह भी कर तीन में से पहले इन्हीं का विवाह संपन्न होता है ये कार्यक्रम संपन्न हो गया और उसके बाद दूसरी पुत्री का विवाह था तो जानकी लघु भगनी जानकी लघु भगनी के माने और इनका विवाह जो, जो है ये है अब जानकी लघु ये बता दिया जो है एक कुशबल मान जनक जी की जो है पुत्री है ये उर्मिला भी जैसे जी हैं उसी प्रकाश और मिला ये दोनों जो है जनक जी की पुत्रिया है इसलिए करके सूचित कर दिया और सकल सुंदर शिरोमणी जानक्रकार से सुंदर और शिरोमणी मन श्रेष्ठ है ऐसा समझ करके सोतने दीन ही ब्याह लखन वो लक्ष्मण पुत्र को विवाह कर दिया लक्ष्मण जी के साथ में इन पर विवाह हो गया उर्मिला का विवाह हो गया सकल विदिमान के सब प्रकार से सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक इनका सप्ताहित विधान से सब विवाह से कर लिया अब इस प्रकार से दो विवाह हो गए इनका भी मांडवी और भरत जी का हो गया और उर्मिला और लक्ष्मण जी का विवाह हो गया अब तीसरा रह गया सबसे छोटे भाई शत्रु और उधर शुद्ध की इनके विवाह की बात कहते हैं और ये नाम शुद्ध की रथ जिसका कि नाम शुद्ध की तो मांडवी की छोटी बहन सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सुलोचन मैं सुंदर नेत्र वाली सुंदर मुख वाली मन सब प्रकारों के भंडार मान ये सब गुण सब बालिका जितनी हैं सब सुंदर भी हैं और सदगुण संपन्न भी हैं सब में अच्छे गुण है ये इसलिए सो दहीदन भ्रूपति भूपति मान जनक जी ने उसको तो रिपुसूद मन शत्रु को कार्य के साथ में उनका विवाह कर दिया गया और ये जो है शुद्ध की और भी गुण बता दिया रूप शीरो उदागरी ये निधान है गुण निधान है सब प्रकार से सुंदर है कर कि इस प्रकार इस में यहाँ तीनों का विवाह तीनों भाइयों से हो गया पहले भगवान राम सीता जी का धोई गया इस समय चारों भाइयों का विवाह चारो पुत्रिया जो वहाँ कुश्दी थी उनके चारों के साथ में उनका विवाह विधि पूर्वक कर दिया अब जब विवाह हो गया तब अब जब अंत में फिर क्या जैसे भगवान श्री राम जी एक ही आसन पर बैठे हुए विवाह हो गया तो वो भी एक आसन पर लक्ष्मण जी और उर्मिला का विवाह हो गया तो उनको भी एक आसन पर इसी प्रकार बैठा दिया गया ऐसे अंत में शत और संस्कृत का विवाह हो गया तो उनको भी एक आसन के ऊपर बैठा दिया गया ये अपने अपने आसनों पर एक एक साथ अपने अपने सब बर वधु सब बैठे हुए विवाह का सबका कार्य सम्पन्न हुआ तो अनुरूप बर लहिन परस्पर लख सक हर सही अब वो परस्पर के माने क्या है कि की दोनों एक दूसरे को अब उन्होंने देखा और जब देखते हैं तब देखते हैं कि बिल्कुल अनुरूप हैं जैसे बर वैसे बधू दोनों के अनुरूप दोनों दिखाई दिए तो ये सब हर सही तो सब प्रसन्न है बधुओं सब प्रसन्न है और बर भी सब प्रसन्न है, है उनके सभी को अनुरूप बर है इस बात की आता है अनुरूपता को मैंने ये नहीं है कि जैसा जिसका रंग है वैसे ही रंग की प्राप्त हो गई सो नहीं है सो तो उल्टा है जैसे भगवान राम श्यामरण है थोड़ी भगवान राम श्याम है तो सीताजी नहीं सीताजी गौरवर्ण और यही उनकी अनुरूपता मैंने श्यामवरण के साथ गौरवर्ण का होना यह अनुरूपता ऐसे ही भरत जी के साथ में जो मांडवी को बता होगा तो मांडवी तो गौरवर्ण है और भरत जी श्यामरण है और वो दोनों अनुरूप हो गए इसी प्रकार ऐसी उनका और लक्ष्मण जी सतम जो हैं दोनों हैं तो इनको जो मिली मिली दोनों को अध्यामी हाँ। और फिर इनका जो दोनों का विवाह हुआ तो उनको जब देखने के बुध क्या अजीब बात है कैसी व्यवस्था हुई छोटे बड़े भी है और सबको जैसा भर्म है उसके अनुसार ही उनको जो है वैसी जोड़ी भी वैसे ही शाम के साथ गौड़ गोड़ के साथ शाम इस प्रकार सबकी जोड़िया प्राप्त हो गई तो ये सब आपस में ये सब देख देख करके बहुत प्रसन्न है जब कोई एक आश्चर्यमयी व्यवस्था बन गई तो भी प्रसन्न होते है बाकी सबको देखते हैं तो उनको सबको दिखाई देता है कि देखो जैसे जोड़ है उसकी उसी प्रकार की जोड़ी भी वैसी है सबसे ऐसा संयोग बन गया तो सब मुद्र सुंदरता सराहे और सुमन सर्जन बरसाही बरसाही और सुनो सब लोग इस प्रकार ऐसी देखते हैं कि विवाह हो गया और सबके इनके सबके बर्वध तो इनके सबका सहयोग किस प्रकार का कैसे सुंदर है कैसे इनका सबकी जोड़ी बन गई ये सब देख देख कर के सब लोग देख देख कर खूब है आपस में बात कर रहे हैं सब देखने वाले जितने भी विवाह देख रहे हैं <coughs> महाराज दस की तरफ आए हुए बराती और जनक जी के तरफ की जनाती ये सब लोग जितने भी प्रसन्न सब देखते है बरात भी देखते देख देख देख रहे और ये भी देखते रहे जोड़ियाँ कैसे देखो एक दूसरे का अती जाती है और कैसे कैसे सब सुंदर और कैसे कैसे गुण निधान है शील निधान है ऐसी मानता भी उनकी सर सुंदरता ही सुंदरता नहीं है सुंदरता के साथ में उनके गुण भी हैं शील धान के माने क्या होगा सब में विनम्रता है सब में प्रेम भाव है सब में सहज गुण हैं में, है उनमें शांत स्वभाव है उदारता है ये सब गुण उनमें समय है इसलिए वो सब शील और भी सब उनमें गुण है गुण के मान बुद्धिमान भी है समय क्या करना चाहिए किस समय कैसे व्यवहार करना चाहिए ये सब जानने वाली है सब उसी भी सब जानने वाली हैं और उनके भर लोग जितने जो है वो भी सब उसी प्रकार के सब गुण निधान पर भी हैं। जैसे भर गुण निधान कैसे ही सब उनकी बधुए जो हैं, वो भी सब गुण निधान हो गए तो सबकी जोड़ी बहुत सुंदर बन गई इस प्रकार से विवाह हो गया यहाँ तक यह तो ये होगा विवाह और बात बता दी गई की उनकी सबकी जोड़ियाँ बहुत अच्छी बन गई विवाह हो गया भेटे विवाह हो गया लेकिन अब तुलसीदास कहते हैं कि अपनी बात पर आ जाओ अपनी बात को मैंने क्या इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखो ये तो ग्रंथ अध्यात्म का है इसलिए विभार हुआ तो इसमें आध्यात्मिक बात क्या हुई कहते ये हुई कि तो सुंदरी सुंदर ही सब इस, सब एक मंडप राजही ये सब एक ही मंडप के नीचे ये सब के सब सुंदरी सुंदर के मैने बर जितनी है और दोनों ही सुंदर हैं और वो सब विराजमान सब एक ही मंडप के नीचे अपने अपने आसन के ऊपर सभी एक ही एक आसन पर दो दो सब्जो हैं तो कैसी लग रही है जन जीव और, और जैसे जीव के हृदय में चारो अवस्थाएं विभुन सहित विराजमान ही विभुन सहित उनके जो स्वामी है उनके सहित में चारो अवस्थाए बिराजमान जन कहकर के तुलसीदार जो है जो प्रतीक है उनका दर्ण करते जाते हैं मैंने अब यहाँ पर पहले तो क्या था कि जब भगवान महाराज दशरथ के साथ चारों पुत्र थे तो वे चारो पुत्र पुत्र ही पुत्र थे पुत्रियां उनके साथ बढ़ियों समय नहीं थी तो वहाँ जो उदाहरण दिए वो दूसरी कथा थी, जैसे कह दिया कि देखो जो परमार्थ है परम गति जैसे महाराज दशरथ को वो सालोक सायुज्य इत्यादि चार प्रकार की मूर्तियां है वो चारो प्रकार की मूर्तियां उनको प्राप्त तो वहाँ चार प्रकार के मुक्तियों के लिए कोई जुड़ते नहीं था चारों पुत्र थे चार प्रकार के मुक्तियां हो गई उसमें उनका वर्णन चारों के साथ में हो गया लेकिन अब यहाँ पुत्रण पारमार्थिक उदाहरण भी ऐसा चाहिए कहने लगे की देखो यहाँ पर अब क्या हुआ की ये चार अवस्थाएं हैं और उनके चार उनके विभु हैं शानी है चार अवस्थाएं चार जो बधुए है वो तो चार अवस्थाएं जीव की हो गयी और जो गुरु है जो उनका स्वामी है वो स्वामी क्या होगा गया ये चारो पुत्र जो हैं है गर्ज हैं वो उनके चारों की चार जो हो स्वामी हो गए चारों अवस्थाओं से तब ये तो बात तब समझ में आए जब चार अवस्थाएं मालूम हो कि चार अवस्थाएं क्या हैं जैसे जागृत है स्वप्न है फिर सुसुप्ति है और फिर चौथी अवस्था पूरी अवस्था है ये चार अवस्थाएं हो गयी अवस्थाएं स्त्रीलिंग है इसलिए अवस्था जो है वो सब चारो बधुए जो है वो चार अवस्थाओं की सूचक हो गयी और वो चारों पुत्र जो है वो स्वामी हो गए उनके चारों अवस्थाओं के तो जो जीव है वो जीव जो है जागृता अवस्था में रैश सपना अवस्था में तेजस अवस्था में प्राग्य और फिर समाधि की तुर अवस्था में जब पहुंच गया तो वहां पर वो हो, आत्मा रूप में हो गया या अंतर्यामी कहते हैं उसको वो जीव अंतर्यामी बन गया अंतर्यामी होकर के जीव त्रीय अवस्था में रहता है और प्राग हो करके वो सुशिक्ता अवस्था में रहता है तेजस हो करके सपना अवस्था में रहता है वैश्य हो करके जागृता अवस्था में रहता है।, तो देखो हर स्थान पर एक है उसका एक स्वामी एक अवस्था एक स्वामी अब बात कौन कौन क्या क्या है यही तो बताओ तो सीधा सिंह ये कि बताया कौन कौन क्या क्या है अब कहा तो पढ़ने वाले कुछ अपनी बुद्धि को तो देखो काव्य का अंत का तब है जब उसमें थोड़ा भीतर गहराई से व्यक्ति पाठक उसको देखे और उसके मरण तक पहुंचे और फिर वहां से अर्थ ढूंढ करके लावे तब उसके काव्य कारण मैंने गद्य में और पद्य में ये अंतर है गद्य जब होगी लिखी हुई तो उसमें तो बिल्कुल सात सात बात लिखी होगी उसमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं लेकिन जब पद्य होगी उसमें काव्य होगा तो काव्य जो वो उसमें गंभीरता होती है तो उसमें बुद्धि लगा करके उसकी गहराई तक जाकर के उसके तात्पर्य को खोजना भी पड़ता है तो इतना जो संकेत भी दिया कि चार, है। चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाओं की चार कौन ही लेकिन अब उसमें देखोगी कौन कौन क्या क्या हैं। तो भगवान राम और सीता जी जो हैं वो अंतर्यामी और सीता जी तृवी अवस्था हो गयी और भगवान राम जो हैं अंतर्यामी रूप हो गiveness. और उसके तो बाद उनसे छोटे कौन है भ्रग जी तो भ्रग जी हो गए प्राग्य और अवस्था क्या हो उस समय की जो शिक्षि अवस्था जो है वो वो मांडवी हो गये मांडवी शिशुप्त अवस्था और भ्रज उस अवस्था के स्वामी प्राग्ञ हो गए यहाँ पर, पर देखेंगे यह यहाँ पर जो ये देखें तो ये शिषिप्त अवस्था ये सपना अवस्था हो गयी पी जाता अवस्था एक दो तीन चार बस इन चारों ने चारों को देख लो यहाँ पर भगवान राम सीता जी हो गए यहाँ पर भक्त और मंडली हो गई, यहाँ पर तो लक्ष्मण और उर्मिला हो गए और यहाँ पर तो शत्रु और हो शुद्ध तो जो है वो जागृता अवस्था है और शत्रुघ्न जो है उसके स्वामी होकर के वैश्व हो गए सपना अवस्था उर्मिला हो, हो, हो गयी और उसके स्वामी होकर के लक्ष्मण हो गए जो की तेजस कहलाता है इस प्रकार से क्रम चारों का इस प्रकार चारो क्रम हो गया ये चार हो गए और ये भी सूचित हो गया जैसे कि भगवान ने जब अवतार लिया तो ये चार चार भाई चार अलग विभक्त व्यक्तित्व नहीं है एक ही परमात्मा ने इन चार रूपों को धारण किया तो ये भी बताना था जब भगवान ने अवतार लिया उसके पहली आकाशवाणी हुई वहाँ भगवान बोले तुम्हें लाग भरी हो नए हो अनशन सहित रहने ये सब भगवान के ही अंश है वही परमात्मा ही का रूप जो है वो हो भगवान राम है और वही भरत है उसी का रूप और उसी के एक रूप लक्ष्मण जी है उसी के एक रूप जी है वो सतर्वी है ये चार है तो इसलिए अगर वेदांत का अध्ययन करें तो रामचरित मानस बिल्कुल तो साफ हो जाता है सिद्धांत रखा हुआ है खड़ा हुआ है उसी को तो अपने ढंग से बोलते जाते हैं तो वेदांत इसकी कुंजी है रामचरित को समझने के लिए वेदांत का अध्ययन करो रामचरित मानस को समझो तो ये चारों अवस्थाओं को वेदांत बता देगा ये जागृता अवस्था ये सपना अवस्था चिकित्सा अवस्था अवस्था चार अवस्थाओं में यहाँ पर वैश्व हो गया यहाँ पर कैयस सो गया यहाँ का हो गया यहाँ पर अंतर्या हो गया ये चार इस प्रकार से हो लेकिन ये तत्व एक ही वही परमात्मा तत्व है वो विभिन्न अवस्थाओं में उपाधियों के भेद से उसके अलग अलग उपाधि भेद चार अवस्थाएं हैं तो चार अवस्थाओं की उपाधिया और परमात्मा चैतन्य हो गया उपाधि को धारण करने वाला वो जिस उपाधि के साथ में होगा वही बस उसी प्रकार की वो भाषित होगा ये बात हो गई अब इसके बाद भी कहते हैं कि है वेदांत तो की, की जो परमार्थ का है जो भाग ये परमा यहाँ की बात के लेकर के तब को तो ये व्याख्या इस प्रकार की हो गई अब कहते तो जरा इसको भी देख लो ये धर्म के आधार पर कर्म साध जो हमारी साधना है जीवन का जो ये पक्ष है इसके हिसाब से देखो तो क्या दिखाई देगा क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार व्यक्तियों का अध्यात्मिक व्यक्तियों की दो कैटेगरी है एक तो वो कर्म प्रधान लोग हैं जो कि इस प्रकार का जीवन जीते हैं दूसरे अब विद्या प्रधान जो ज्ञान प्रधान जो है इस प्रकार का जीवन जीते है कर्मार्थ के लोगों के लिए तो ये व्यवस्था इस प्रकार की होगी बता दिया ऐसे करके देख लें अब जो कर्म प्रधान जो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उनके लिए व्यवस्था किस प्रकार की है आप कहते है की ऐसे है कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी कहते है की अवधपति मान महाराज दशरथ दुदित बड़े बहुत प्रसन्न हैं और सकल सुत बधुन जितने भी उनके है, पुत्र हैं पुत्र बधुए है उन सबको समेत निहार उन सबको देख के बहुत आनंदित है कैसे आनंदित है महाराज दशरथ जन उपाय महिपाल मणि जैसे महिपाल मणि के महारा महाराज दशरथ ने तो जैसे प्राप्त हो गए हो क्रिय सहित तो फल चार चार क्रियाएं और उनके चारों क्रियाओं के चार फल उनको प्राप्त हो गए तो कर्म और कर्म का फल फल का संबंध कर्म से अब यहाँ कर्म और कर्म फल अब यहाँ ये कर्म हो गया और उनके कर्मों के फल किस प्रकार से उनका वर्णन कर देते हैं तो चार फल कर्मों के चार कर्म कौन से हैं उनके चारों कर्म के चार फल कौन से हैं वो सबका इसका अब जो उनको देखे तो उसे पता लगेगा की फल क्या है वो क्रिया अब यहाँ क्रिया शब्द देते क्रिया नहीं कर्म नहीं देते क्रिया के माने क्रिया जो है शब्द जो है वो स्त्री लेंगे इसलिए जितनी भी पुत्र बधुए हैं वो सब क्रिया रूप हैं और जितने भी बर्व लोग जो है पुत्र लोग है वे के सब फल रूप हैं अब इसमें ये देखते हैं कि देखो की कर्म कौन क्रियाए कौन कौन सी है और किन किन क्रियाओं के कौन कौन से फल है इनका सबका संबंध में इनमें सब में इनके, इनके नाम भी इनके सबके देखो अलग अलग कौन कौन नाम से कौन कौन क्रियाएँ हुई और फिर उनके फल के साथ में वो कौन कौन से फल फल कौन कौन से हुए तो ये देखते है तो ये तो सबको प्रसिद्ध है कि क्रियाओं के चार फल हैं ये सब लोग जानते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार ये चारों फल पुरुषार्थ के फल और पुरुषार्थ क्रिया है इसलिए पुरुषार्थ हो गई क्रिया और उस क्रिया के चार फल हो गए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके नाम वो जो चारो पुत्र हैं वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष अब कौन धर्म है कौन कौन कौन अर्थ है कौन काम है कौन है काम मोक्ष इसको देखो तो धर्म से शुरू करो तो फिर पता लगता धर्म का और भरत का समानता दिखाई देती है तो धर्म जो जी वो धर्म के समान हो गए और फिर देखो धर्म के बाद अर्थ आता है तो अर्थ की समानता शत्रु से और उसके बाद जो आ, काम की समानता लक्ष्मण जी से हो जाती है और उसके बाद जो वो हो मोक्ष की समानता भगवान राम से हो जाती है इससे ऐसे करके उनके लक्षणों को देखें तो ये चा, चार प्रकार के जो हैं ये है फल जो है वो हो चारुत्र जो है वो चार फल समान समानते अब उनकी क्रियाएं अब जैसे ये जो है भर्य है और उनकी क्रिया जो है मांडवी है तो मांडवी कौन सी क्रिया है जिनका की रूप दिखाई देता है सुकृत तो जो है वो सुकृत वो तो या पुण्य कार्य ये जो है वो है, सुकृत जो क्रिया है वो है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्कर्म करेगा तो उसे धर्म का उसकी वृद्धि होगी तो धर्म की वृद्धि करने के लिए व्यक्ति को श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा युक्त तो उसे अपने जो है वो कर्तव्य कर्म जो उसके है पुण्य कार्य वो पुण्य कार्य करे तो जो जब व्यक्ति पुण्य कार्य करता है और श्रद्धापूर्वक करता है तो उसके धर्म की वृद्धि होती है धर्म उसका फल प्राप्त से होता है तो वो धर्मन कर दिया इसलिए बता दिया मांडवी जो है मानो सुकृत रूप हैं, श्रद्धा रूप हैं, और जो है वो भरत जो है वो उसके फलस्वरूप धर्म रूप हैं। जैसे धर्म हो उसके बाद भरत जी हो अब ऐसे करके जो, जैसे शुक्रती है ये शुक्र तीर्थ जो है वो वो क्या है वो है उद्योग व्यापार प्रयास उद्यम ये जो है इसके इससे धन की प्राप्ति होती है तो अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है जिन क्रियाओं से होती है उन क्रियाओं की सूचक शुद्ध कीर्त तो शुद्धकीर्त में ये क्रियाएं कौन कौन सी है व्यापार की क्रिया या उद्यम की क्रिया या उद्योग की क्रिया मैंने धन प्राप्त करने के लिए जो लौकिक क्रियाए हैं उनको क्रियाओं का नाम के स्थान पर यहाँ पर शुक्र को मान लो तो ये हो गई और उसका फल क्या हुआ इन क्रियाओं का फल धन प्राप्त हुआ किस प्रकार की व्यवस्था हो, हो, हो अब उसके बाद में बात रह गई जैसे लक्ष्मण जी की बात आई लक्ष्मण जी काम के प्रतीक हैं तो उनके जो वो हो काम के साथ में अब उनको कौन होना चाहिए वैसे तो प्रसिद्ध ही है काम और रती इन दोनों के सम्बन्ध है तो हो गयी क्रिया और काम हो गए लक्ष्मण जी इस प्रकार के वृत्ति और काम का दोनों का वर्णन करके उनको इस प्रकार कर दिया नहीं तो अनेत्र में जो है वो हो गई मित्रता, मैत्री क्रिया, क्रिया, इन क्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति को फिर जो है वो हो उसको काम की प्राप्ति होती कामनी की प्राप्ति काम पदार्थ की प्राप्ति होती है इस प्रकार से लक्ष्मण भी और उर्मिला जो है ये दोनों का क्रिया और उनका फलस्वरूप ये हो गए अब उसके बाद में चौथे तो फिर रह सीता जी रह गये भगवान राम रह गए सीताजी हो गयी भक्त स्वरूप ज्ञान स्वरूपा और जो है वो भगवान राम मोक्ष स्वरूप होगा तो अंत में जो मोक्ष है वो भगवान राम हो गए उस कर्म का फल हो और उसका कर्म का इसमें ज्ञान में अनिविक्छति कही जाती है